विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श इस तरह हम देखते हैं कि इन प्राचीन आर्य मनुष्यों की विचारधारा ने एक नया विषय पकड़ा। वे जान गए कि उनके प्रश्न का यथोचित समाधान बाह्य जगत में किसी भी खोज से नहीं मिल सकता वे चाहे युगों तक बाहरी जगत में ढूंढते रहे पर उनके प्रश्नों का उत्तर उससे नहीं मिल सकता इसीलिए उन्होंने इस दूसरे उपाय का अवलंबन किया इससे उन्होंने यह सीखा विषय भोग की इन इच्छाओं ने तथा तो विधि अनुष्ठानों की इन कामनाओं एवं धर्म के बाह्य आडम्बरों ने उनके और सत्य के बीच में आवरण डाल दिया है और यह आवरण किसी कर्मानुष्ठान द्वारा हटाया नहीं जा सकता तब तो उन्हें अपने ही मन की ओर लौटना पड़ा और अपने में सत्य की खोज करने के लिए अपने मन का ही विश्लेषण करना पड़ा बहिर्जगत अक्षम रहा इसलिए वे अंतर जगत की ओर झुके और तभी वेदांत का सच्चा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ यहीं से वेदांत के तत्व ज्ञान का आरंभ होता है यही वेदांत दर्शन की नींव है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसका संपूर्ण अनुसंधान अंतर जगत में है बिल्कुल प्रारंभ से ही वे यह घोषित करते थे करते से दिखते हैं कि सत्य को किसी धर्म विशेष में मत खोजो वह तो यही मनुष्य की आत्मा में ही है यह आत्मा अत्यद्भुत है समस्त ज्ञान का भंडार है संपूर्ण सत्ता की खानी है इस चित्त इसमें में ही उस सत्य की खोज करो जो यहाँ नहीं है वह वहाँ बाह्य जगत में हो ही नहीं सकता क्रमशः उन्होंने यह ठूर निकाला कि जो कुछ बाहर है वह भीतरी वस्तु का बहुत हुआ तो एक अस्पष्ट प्रतिबिंब मात्र है हम देखेंगे कि किस प्रकार ईश्वर संबंधी उस पुरानी कल्पना को लेकर उन्होंने उसका संस्कार किया किस प्रकार वे विश्व विश्व विश्व के के के बाहर रहने वाले विश्व के उस नियामक को मानो पकड़कर पहले विश्व के भीतर ले आए वह ईश्वर जग, जगत के बाहर नहीं है वह वरण उसके अंदर ही है और वहां से वे उसे अपने हृदय में ले गए वह जहाँ मनुष्य के हृदय में विराजमान है वह हमारी आत्मा की भी आत्मा है हमारी वास्तविक सत्ता है वेदांत दर्शन के यथार्थ स्वरूप का ठीक ठीक -थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण विचारों को समझना आवश्यक है प्रथम तो यह कि वह उस अर्थ में दर्शन नहीं है जिस अर्थ में हम कांट और हेगिल के दर्शन की चर्चा करते हैं वह न तो एक ग्रंथ है और न किसी एक व्यक्ति की कृति ही विभिन्न कालों में लिखित ग्रंथों की एक श्रेणी का नाम वेदांत है कभी कभी तो इनमें से एक में ही पचासों भिन्न भिन्न विषय दिखाई देंगे वे क्रमबद्ध रूप में संकलित भी नहीं हैं मानो विचारों की टिप्पणियाँ टाँक गई हों कहीं कहीं तो बहुत से अन्य विषयों के बीच में हम कोई अद्भुत विचार पा जाते हैं पर एक बात उल्लेखनीय है कि उपनिषदों के ये विचार सदा प्रगतिशील पाए जाते हैं उस पुराने अनगढ़ भाषा में प्रत्येक ऋषि के मन की विचार क्रियाएं जैसी जैसी होती गई उसी क्रम से उसी समय कर दी गई हो पहले तो ये विचार बहुत ही अनगढ़ रहते हैं और तत्पश्चात क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते हुए अंत में वेदांत के लक्ष्य को पहुंच जाते हैं और इस परिणति को दार्शनिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है प्रारंभ में वह द्वितीमान देवों की खोज रही फिर विश्व में आदि कारण की खोज की गई और फिर उसी खोज को सब वस्तुओं के उस एकत्व रूप शोध का अधिक तात्विक एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो जाता है जिसके ज्ञान से अन्य समस्त वस्तुएँ ज्ञात हो जाती हैं कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती थी मुंडकोपनिषद